गीता तत्व चिंतन हमें अपने मित्र हमी अपने शत्रु 270 ज्ञान और विज्ञान को समझने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण श्री कृष्ण इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देते थे वे कहते थे किसी ने दूध के संबंध में सुना है या पढ़ा है किसी ने दूध को देखा है और किसी ने दूध को चखा है जिसने दूध के बारे में केवल सुना या पढ़ा है वह है अज्ञान और ऐसा अज्ञान कभी कभी विपरीत ज्ञान का भी कारण बन जाता है एक भिखारी था जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था उसके जन्मते ही उसके माँ बाप उसे फेंक कर चले गए थे भिखारियों ने ही उसे पाला पोसा था एक दिन रास्ते में उसे अपना आँखों वाला भिखारी मित्र रामू मिला रामू ने कहा क्यों सूर्यदास आज सेठ के यहाँ नहीं आए सेठ ने बढ़िया भंडारा किया था अंधा बोला नहीं भाई मुझे पता नहीं था आज तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिली पर खीर लाजवाब थी रामू बतिया गया खीर क्या होती है भाई अंधे ने पूछा अरे खीर नहीं जानते वही तो चावल और दूध से बनाई जाती है रामू बोला चावल तो जानता हूँ पर यह दूध क्या है अंधे ने प्रश्न किया तो दूध नहीं जानते अरे वही जो पानी के समान पतला होता है पर उसका रंग सफ़ेद होता है रामू ने समझाने की कोशिश की सफ़ेद यह क्या होता है भाई अंधे ने जिज्ञासा प्रकट की अरे अब तुम्हें कैसे समझाओ कि सफ़ेद क्या होता है अरे वही बगुले जैसा बगुला अंधे का प्रश्न था यह बगुला क्या है बला है भाई अब रामू कैसे अंधे को समझाए कि बगुला क्या है वह सोचने लगा उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने अपने पंजे और हाथ को बगुले के आकार में टेढ़ा बनाकर अंधे के समान सामने धर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसने उसे टेढ़े हाथ पर रखते हुए कहा लो सूदात हाथ फेर कर देख लो बगुला कैसा होता है अंधे ने अपने मित्र के टेढ़े किए हाथ पर अपना हाथ फेरा और बोल उठा यह तो बहुत टेढ़ा है भाई ऐसी टीढ़ी खीर तुमने कैसे खाई होगी यह सुनकर मिला हुआ ज्ञान है यह सुनकर मिला हुआ ज्ञान है जो न केवल अज्ञान है बल्कि विपरीत ज्ञान का भी कारण बन गया है पढ़कर भी जो ज्ञान मिलता है उसे भी श्री कृष्ण अज्ञान की श्रेणी में रखते हैं यदि पढ़कर मिले ज्ञान के पीछे गुरु का जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन न रहा तो वह वस्तुतः अज्ञान ही है हमने शास्त्र में पढ़ा सर्वं खल्विदं ब्रह्म यह सारा ब्रह्म ही है लोटा ब्रह्म थाली ब्रह्म खाट ब्रह्म पुस्तक ब्रह्म सिंह ब्रह्म सांप ब्रह्म संत ब्रह्म दुष्ट ब्रह्म खाद्य पदार्थ ब्रह्म अभक्ष पदार्थ ब्रह्म शुभ भी ब्रह्म अशुभ भी ब्रह्म आदि आदि यदि ऐसा है तब फिर पाप पुण्य में अंतर क्यों सदाचार और दुराचार में भेद क्यों यदि इस कथन को हम गुरु के माध्यम से न समझें तो पढ़कर मिला ज्ञान हमारे अज्ञान का ही तो कारण होगा ऊपर हमने ज्ञान की परिभाषा देते हुए जो कहा कि जो पढ़कर तथा गुरुमुख से सुनकर हमें अर्थबोध होता है वह ज्ञान है तो इसके पीछे यही भाव निहित है कि मात्र अपने तयी पढ़कर या ऊपर ऊपर से सुनकर हम जो जानकारी हासिल करते हैं वह ज्ञान नहीं है ज्ञान वह है जिससे हम उस प्राप्त जानकारी को जानकर व्यक्ति के द्वारा गुरु के द्वारा ठीक ठीक समझ लेते हैं श्री रामकृष्ण की दृष्टि में ज्ञानी वह है जिसने दूध को देखा है, पर दूध को मात्र देखने से उसके संबंध में निसंशय नहीं हुआ जा सकता यदि कोई उस व्यक्ति के सामने जिसने दूध को देखा भर है तीन कटोरिया रख दे जिसमें चूने का घोल मठा और दूध रखा हो और उससे कहे कि दूध वाली कटोरी बताओ तो वह देखकर बता नहीं सकेगा क्योंकि तीनों चीज़ें देखने में समान दिखती हैं पर जिसने दूध को चखा है वह एक कटोरी उठाकर चखेगा और कहेगा यह दूध नहीं है दूसरी कटोरी को उठाकर चखेगा और कहेगा यह भी दूध नहीं है तीसरी को उठाकर चखेगा और कहेगा हाँ यह दूध है श्री रामकृष्ण की दृष्टि में यह विज्ञानी है इसका ज्ञान निर्दोष हो जाता है इसी प्रकार जिसने तत्व को पढ़कर सुनकर विचार करके समझ लिया है वह तो ज्ञानी है पर जिसने तत्व के अनुभूति कर ली है वह विज्ञानी ज्ञानी के अंतकरण में तत्व को लेकर कभी संशय उठ सकता है पर विज्ञानी के सारे संशय छिन्न हो जाते हैं मुंडकोपनिषद में कहा गया है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया चास्य चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे उस परावर कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं यह विज्ञानी का ही वर्णन है